शो ठोक एस धमो सनंतनों नंबर थर्टी सिक्स तीसरा प्रश्न क्या अभिव्यक्ति मात्र मर्यादा नहीं है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 चित्र की सीमा है फ्रेम है चित्रकार की नहीं क्योंकि जो अप्रगट है वो बहुत है उससे जो प्रकट हुआ वो अनंत गुना है उससे जो प्रकट हुआ मैंने तुमसे जो कहा उसकी सीमा है जो मैं तुमसे कभी ना कह पाऊंगा उसकी कोई सीमा नहीं बुद्ध एक जंगल से गुजरते हैं पतझड़ के दिन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 और कहा जो मैंने तुमसे कहा है वो इस मुट्ठी में बंद पत्तों की भांति है और जो नहीं कहा वो इन सारे सूखे पत्तों की भांति है जिनसे पूरी पृथ्वी भरी स्वभावता जो कहा जाता है उसकी सीमा हो जाती है भाषा सीमा बनाती है भाषा परिभाषा बनती है जो नहीं कहा जाता जो अभिव्यक्त नहीं होता जो अभिव्यक्ति के पार रह जाता है वही असीम मौन असीम है मुखरता की सीमा है इसलिए तो बोलता हूं तुमसे लेकिन बोलता इसलिए हूं ताकि तुम अबोल अब में जा सको कहता हूं तुमसे इतना सिर्फ इसलिए कि तुम मौन की तलाश कर सको मेरे बोलने से अगर तुम्हें मौन का थोड़ा सा स्वाद आ जाए मेरे बोलने से अगर तुम्हें सुनने का थोड़ा सा रस लग जाए बस प्रयोजन पूरा हो गया ये अंगुली उठाता हूं आकाश की तरफ ये अंगुली आकाश नहीं है ये उंगुली तो बड़ी सीमित है अंगुली को तो भूल जाना आकाश की यात्रा पर निकल जाना लेकिन फिर भी जब अंगुली उठाता हूं तो उंगुली आकाश की तरफ इशारा तो करती है मैं चुप भी हो जाऊं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 जिन्होंने जाना जो अपने मालिक बने उनके वक्तव्य इन्हीं शब्दों में दफन है इन्हीं अल्फाज में मदफन है साहों के जमीर इन्हीं अल्फाज में मलफूफ है मजहब का खुदा और इन्हीं शब्दों में धर्मों का परमात्मा बंद है तुम पर निर्भर है अगर तुम इन शब्दों का सार समझ लो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 तो जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो शब्दों के बीच में है जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो लकीरों के अंतराल में है तुमसे जो मैं कह रहा हूं उसमें नहीं है जो मैं कहना चाहता हूं आसपास है शब्दों के आसपास है शब्द को सीधा मत पकड़ लेना वहीं भूल हो जाएगी शब्द को झपट के मत पकड़ लेना अंथ कब्र बन जाएगी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 फिर कहा कि तुम पर निर्भर करता है मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा टैक्सी में बैठा या आदमी कुछ अजीब सा मालूम पड़ा रास्ते में इसने पूछा कि क्या तुम भी किसी सूफी के शिष्य हो तुम्हारे पास हवा में थोड़ी इबादत थी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 मेरे गुरु ने यही सिखाया है भीतर गुनगुनाना तुम्हें कैसे पता चल गया लेकिन जब कोई प्रार्थना भीतर गुनगुनाता है तो उसके आसपास की हवा बदल जाती जब कोई परमात्मा की यास से भीतर भरा होता है तो उसके आसपास की हवा में गंध होती एक सुहास एक ताज की, जैसे कमल खिल रहे हों भीतर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 वो जो अमर्याद मर्यादा के भीतर से बहने की चेष्टा कर रहा है उस पर ध्यान दे नदी को देखना किनारों को मत देखना किनारों में तो सीमाएं नदी असीम की तरफ बही जा रही है नदी हमेशा सागर की तरफ उन्मुख है किनारों में बंधी कहां है किनारों के बीच है माना किनारों में बंधी कहां है जो मैं कह रहा हूं शब्द किनारे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 क्रिश्चियन उत्सुक हो जाता नानक को बोला कुछ सरदार दिखाई पड़ने लगे थे फिर नहीं दिखाई पड़ते बस एक हमारे सरदार गुरुदयाल को छोड़कर नहीं जिक्र यार से कुछ मतलब नहीं अन्यथा ये तो बहाने हैं उसी की याद कर रहे हैं बहुत बहुत बहानों से पता नहीं कौन से बहाना ठीक पड़ जाए